श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरियानंद 1909 सौ ईस्वी के अंत में तुरियानंद का शरीर भीषण मलेरिया से आक्रांत होकर अत्यंत जीर्ण तथा दुर्बल हो गया इस पर एक वृद्धा सहानुभूति प्रकट करने लगी तो उन्होंने कहा मैं तो देह को भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ और तुम केवल उसी का स्मरण करा दे रही हो प्रतिकार शून्य तथा चिंता विलाप से रहित वे अपना दुख भोग रहे थे ऐसे समय एक विद्यालय निरीक्षक ने उनकी अवस्था को जानकर कणखल सेवाश्रम में संवाद भेजा तुरंत ही गंगाराम महाराज ने वहां आकर उनकी सेवा का भार ले लिया परंतु हरि महाराज को यह पसंद न आने के कारण उनकी यथोचित सेवा करना संभव नहीं था यहाँ तक कि जब गुरुदास महाराज उनकी सेवा के लिए कुछ धन देने लगे तो उन्होंने उसका मूल या सूद कुछ भी स्वीकार नहीं किया दाता ने जब उनसे अनुरोध किया कि उन्हें कम से कम सूद तो खर्च करना ही चाहिए तो वे उसी उसे काशी सेवाश्रम तथा अद्वैता अद्वैताश्रम को भेजने लगे इस अवहेलना के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि नजीमाबाद के एक भक्त उन्हें अपने घर ले गए और बाद में में उन्हें उन्हें लाना पड़ा। आकर हुआ। 1910 के अंत में स्वामी आए। ब्रह्मानंद जी के आमंत्रण पर वे पूरी धाम गए तथा वहाँ कुछ महीने रहकर वर्ष के अंत में पुनः बेलूर लौट आए पूरी निवास काल में एक साधु प्रतिदिन उनकी आंखों में गुलाब जल ढाल दिया करते थे एक दिन आँख में बूंद पड़ते ही हरि महाराज उठे, यह तो गुलाब जल नहीं है साधु ने जब शीशि के ऊपर का लेबल देखा तो वह नाइट्रिक एसिड था उन्होंने तुरंत ही गुलाब जल से आँख धो दी उस साधु को भय तथा दुख से अभिभूत देखकर हरि महाराज ने सांत्वना देते हुए कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं सब माँ की इच्छा है आँख में दवा पड़ते ही मेरे मन में आया माँ क्या तुझे मेरी आंखें ही ले लेने की इच्छा हुई है उन्हें दिनों उनके बहुमूत्र रोग का पता चला उपयुक्त चिकित्सा के फलस्वरूप वे शीघ्र ही उस रोग से मुक्त हो गए पर उनका स्वास्थ्य क्रमशः गिरने लगा उन्नीस सौ ईस्वी के प्रारंभ में वे काशी में थे तत्पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद तथा शिवानंद के कनखल जाते समय वे भी साथ हो लिए उस बार महाप्रतिमा में दुर्गा पूजा हुई थी जिसमें स्वामी तुरयानंद ने दुर्गा सप्तसती का पाठ किया उन्हें पूरी सप्तसती कंठस्थ थी अतः पाठ एक ही घंटे में पूरा हो जाता था तब भी उनके स्वास्थ्य में आसान रूप सुधार न होने के कारण कणखल से वे देहरादून गए वहाँ पर शरीर में थोड़ा बल आते ही उनका तपस्या प्रवण मन उन्हें पुनः ऋषि खींच लाया फिर कुछ दिन बाद वे कनखल पहुंचे तदुपरांत स्वामी ब्रह्मानंद जी के सस्नेह आमंत्रण पर 1914 सौ ईस्वी में वे काली पूजा के निमित्त काशी आए तथा वहाँ पाँच छह महीने निवास किया 1915 सौ ईस्वी के प्रारंभ में स्वामी शिवानंद ने उनसे कहा कि अल्मोड़ा में रहने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा अतः अप्रैल में वे दोनों साथ ही वहाँ गए उनके इस निवास के फलस्वरूप अल्मोड़ा में धीरे धीरे एक छोटे से आश्रम का सूत्रपात हुआ इस कार्य में हरि महाराज को काफ़ी श्रम करना पड़ा था गृह निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर 22 मई 1916 ईस्वी को पूजा होम आदि के पश्चात उन्होंने श्री रामकृष्ण कुटीर में प्रवेश किया परंतु इस नवनिर्मित आश्रम में वे अधिक दिन तक नहीं रह सके स्वामी प्रेमानंद के सप्रेम बुलावे पर वे उसी वर्ष दिसंबर में वाराणसी आकर स्वामी प्रेमानंद तथा शिवानंद से मिले मिलते ही तुरानंद जी ने प्रेमानंद महाराज को चरण छूकर प्रणाम किया तब प्रेमानंद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया इस पर हार मानकर हरि महाराज ने कहा निरभिमानता में आपको परास्त करना क्या मेरे वर्ष की बात है उनका स्वास्थ्य तब भी उतना अच्छा नहीं था उनके पैर में बाघ तथा गले में सूजन देखकर जब प्रेमानंद जी ने कहा कि और दो चार दिन बाद स्वस्थ होकर ही आना था तो इन देह ज्ञान रहित जीवन मुक्त पुरुष ने हंसते हुए उत्तर दिया मेरा और क्या है आप लोगों का आदेश पालन किया है महापुरुष महाराज ने बाबूराम महाराज को लाल कपड़े का एक जोड़ा नेपाली जूता दिया था स्वामी प्रेमानंद ने उसे हरि महाराज को पहनने के लिए दिया पर उन्होंने उसे आदरपूर्वक सिर से लगाते हुए कहा आपका प्रसाद सिर पर धारण करने योग्य है पैर में पहनने के लिए नहीं